यहाँ पर दो प्रकार के अर्थ कर दिए ना राय राय का एक अर्थ क्या था कि के लिए शरीर का संरक्षण तथा आपकी आराधना आदि के अनुरूप धन के लिए दूसरा क्या था कि की परमात्मरूप धन के लिए दूसरे परमात्मा को धन मान लिया ठीक है हाँ परमात्मा को धन मान लिया है और ये तो वेदांधे सिख स्वामी का बताया था ना मैंने क्या उंच वृत्ति से जीवन रुवा करते थे इतना कौन ग्रंथ लग सकता है सौ से ज्यादा ग्रंथ लग गई है उचव कण कड़ बुन कर बैठे थे एक ऐसी कथा आती है एक राजा ने विश्वजीत यज्ञ किया विश्वजित यज्ञ कहते हैं उसमें सर्वस्व दान करना पड़ता है अपने पास कुछ रखना नहीं पड़ेगा भोजन के लिए फिर किसमें करेंगे मिट्टी के पात्र में कुछ भी नहीं रखना तो है सब दान कर चार बार उसने सर्वस्व दान किया था एक राजा ने में किया है क्या अपना अपना जो राज... नहीं राजान नहीं करेगा बाकी उसकी जो संपत्ति जितनी है सब दान कर देगा नहीं तो फिर राजा ही नहीं रहना दान नहीं करेगा उसे कोष में जो सम्पत्ति है वो जैसे भी होता होगा दोबारा कराता होगा पर आया रघुगंश के भी एक राजा ने किया है ना ऐसे रघुवंश महाकाव्य में है कि उसने राज्य को उसकी पूरा खाली कर दिया था फिर कोई वर्तन तु ऋषि के शिष्य कौश आए थे तो फिर वो इंद्र पर हम आक्रमण करेंगे वहाँ से जीत कर लाएंगे तुमको देंगे तो इंद्र ने राज्य में क्या है की वहाँ पर सोने की वर्षा करती है लक्ष्मण खनी कुंड कर दिया था के बारे में ऐसा कहते हैं तो सर्वस्व दान कर दिया था एक राजा ने चार बार सर्वस्व दान किया था तो जब मर करके धर्मराज के यहाँ गया तो उसको चार यज्ञ का पूर्ण और एक महायज्ञ का पूर्ण मिला मिला एक चार यज्ञ का फल दिया जाए एक महायज्ञ का फल दिया जाए राजा ने कहा महाराज हमने चार यज्ञ बड़े बड़े किए हमको अच्छी तरह याद है याद है पर महायज्ञ हमको मालूम नहीं आप महायज्ञ का फल कैसे दे रहे हैं तो वहाँ बताया गया कि एक बार क्या था कि आप अपने सर्वस्व दान कर चुके थे यज्ञ कर चुके थे आपके पास कुछ बचा नहीं था जैसे तैसे उनकी वृत्ति से आपने थोड़े कड़े इकट्ठा किए खाने को और उस समय कोई भिखारी याचक आ गया तो आपने वो भी दे दिया आप भूखे बने रहे उसके तो ये महायज्ञा मतलब कौन कितनी अधिक मात्रा में संपत्ति देता है इसकी महिमा नहीं है अपने कितना, अपने कुल संपत्ति का कितना भाग देता है उसका मूल्य है उसका मूल्य है है ना जब तो गरीब आदमी थोड़ा भी देता है तो उसको बहुत थोड़ा।, थोड़ा का भागी होता है कर्णपति वो रुपए दे रहा तो यदि बेईमानी का है तो दाता भोक्ता दोनों ही नरक जाएंगे मनुष्य मृत साफ कहती है वो तो दोनों को नर्क ले जाता है दाता भोक्ता तो को मनुष्य मृत को कहें अन्याय से अर्थित धन दोनों को नर्क की ओर ले जाता है तो ये भी इसीलिए देशिक स्वामी का बहुत पवित्र उदात जीवन रहा है तो उसी हिसाब से उन्होंने अर्थ किया है अनुकरणीय है जीवन उनका अब देखेंगे तो दो प्रकार के अर्थ हुए ना एक मंत्रा एक ही मंत्र प्रकरण आदि के द्वारा प्रकरण आदि के द्वारा दौर। आदि से युक्ति ले लेना एक ही मंत्र प्रकरण आदि के द्वारा तुण अर्थम पूर्ण उन प्रसंगों के अनुकूल अच्छा विशेषता प्रश्न है पूछना थे लगाइए तो ऐसा इसको मंत्रा का विशेषण बना लो एक ही विशिष्ट मंत्र क्या कहेंगे एक ही विशिष्ट मंत्र प्रकरण आदि के द्वारा उन, उन प्रसंगों के अनुकूल अर्थ को कहता है उन प्रसंगों के अनुकूल अर्थ को कहने की इच्छा रखता है पर कहता हिसाब से कर देना ठीक है, तो है? कि एक ही विशिष्ट मंत्र विशेषिता मंत्र एक ही विशिष्ट मंत्र प्रकरण आदि के द्वारा प्रसंग के अनुकूल अर्थ को कहता है ऐसा वाक्यार्थ निर्णय की रीति को सम्यक जानने वाले कहते हैं क्या वाक्याथ निर्णय वाक्यर्थ निर्णय को सम्यक जानने वाले कहते हैं बात ही न्याय अर्थ निर्णय किसका निर्णय वाक्यर्थ निर्णय को सम्यक जानने वाले या निर्णय को वाले सम्यकाले निर्णय की रीति को सम्यक जानने वाले विद्वान कहते हैं आहू ऐसा कर लेना क्रिया का ध्यान ठीक है लगाइए असमान का अर्थ है इसका क्या स्वर अन्य भावान अनन्न गति क्या आपसे अनंत भाव रखने वाले आपसे अनंत भाव, भाव रखने वाले आपके प्रति अनंत भाव रखने वाले मतलब है की अन्य के प्रति भाव नहीं, नहीं। रखने वाले, के प्रति भाव जिसका नहीं है उसे क्या कहेंगे? अनंत भाव की आपसे अनंत भाव रखने वाले तथा अन्य को आश्रय ना मानने वाले अन्य को आश्रय ना मानने वाले मतलब जिसका एक परम गति कर आश्रय भगवान ही जिसके आश्रय वही की आपके आपके अनंत भाव रखने वाले तथा आपको अनंत आश्रय मानने वाले हम विश्वन देवयुनान विद्वान या वयुनान का अर्थ है उपाय और विश्वानी का विश्व होता है संपूर्ण चलिए पहले देव देवकर्थ देखना देव देवकर्थ भाष्यकार करते हैं देवकर्थ है अनुरूप तो ये वेदांधे सिंह स्वामी ने जैसा देव शब्द का अर्थ किया है इसको ईसावास से प्रकाशिका में देख लीजिए ये इसमें इनके अनुसार तो ही लिखते है और यहाँ बहुत सुंदर इन्होने कर दिया है देव शब्द मिलेगा आपको इसमें पर है? नीचे हाँ देव 230 पेज पर नीचे से दूसरी पंक्ति में है देव करते हैं अस्मत अपेक्षित प्रदान अनुरूप है ना तो यहाँ भी क्या है कि अस्मद अपेक्षित प्रदान अनुगुण वही है हमारे लिए अपेक्षित को प्रदान करने के अनुरूप अनुकूल हम लोगों को अपेक्षित प्रदान करने के यदि जगत की सृष्टि भगवान नहीं करेंगे तो कुछ अपेक्षित दे पाएंगे तो हम लोगों को अपेक्षित देने के अनुकूल क्या भगवान करते हैं विचित्र जगत की सृष्टि विचित्र जगत की सृष्टि अच्छा और तुलना कर देंगे हम अब इसको लगा लो पहले को विचित्र जगत की सृष्टि और जगत की सृष्टि करते हैं सृष्टि के बाद क्या करते हैं कुछ सृति और फिर क्या करते हैं संहार और तो ये अब उससे तुलना करो उसके साथ उसके साथ तुलना करिए हम लोगों को अपेक्षित देने के अनुरूप विचित्र क्रीडा से युक्त क्रीडा का लीला तो यहाँ तो यहाँ पर क्रीडा या लीला, लीला क्या है हम लोगों को देने के अनुरूप विचित्र जगत की सृष्टि सृष्टि भी क्या है उनकी लीला है और स्थिति क्या है लीला है और संहार क्या है लीला है तथा अंदर प्रवेश के करके नियमन करना भी क्या है लीला है अंदर प्रवेश करके नियम करना लीला है तथा अपने आश्रित जनों को मुक्ति प्रदान करना यह भी क्या है लीला है आश्रित जनों को मुक्ति प्रदान करना आदि ले लेना कंकर प्रदान करना है ना आनंद सब उनकी क्या है विलक्षण क्रीडा है हम लोगों को अपेक्षित प्रदान करने के अनुकूल विचित्र जगत की सृष्टि करना उसकी स्थिति करना संहार करना अंदर प्रवेश करके नियम करना तथा अपने आश्रित जनों को मुक्ति आदि देना रूप विलक्षण लीला से युक्त ये सब लीला है तो भगवान की उत्पत्ति श्री लंगात अंदर प्रवेश करके नियम करना और तो मुक्ति प्रदान करना ये सब क्या है सब लीला है देखो कर्मियों को कर्म का फल प्रदान करना लीला है ज्ञानियों को ज्ञान का फल प्रदान करना तो भक्तियों भक्तियोगियों को भक्ति तो का फल मोक्ष प्रदान करना तो ये सब क्या है उनकी लीला है मोक्ष प्रदान करना तो ये हो गया इसका देखेंगे यहाँ पर तो विश्व ने वयुनान विद्वान उर्थ क्या है उपाय उपाय किया था ना और विश्व का क्या होगा संपूर्ण, संपूर्ण। लगाइए अभी माया वयनम ज्ञानम है है ठीक वो तो आगे आएगा कि माया वयनम ज्ञानम ये यहाँ पर क्या है कि इस मंत्र में वयु शब्द आया है ना माया और वैम शब्द ज्ञान के पर्याय है यहाँ पर ज्ञान का पर्याय क्या है वैन शब्द तो वयु शब्द शक्तिवृत्ति से किसको कहेगा ज्ञान को और लक्षणा से किसको कहेगा उपाय को नहीं। है नहीं लगाइए माया ज्ञानम ऐसा निघंटूकार कहते हैं रहते निघंटू मधीते नि भी अर्थ हो जाएगा निगंटू के विद्वान कहते हैं अच्छा अतः कर्थ इस कारण मतलब ऐसा कहने के कारण, कारण यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर वम शब्द के द्वारा यहाँ पर वम शब्द से ज्ञान के द्वारा उपाय विशेष भी विवक्षित है ज्ञान के द्वारा उपाय विशेष है। उपायित विवक्षिता पाठ कर लेना पाठ सुधार द्वारा उपायित है बोलो वायु शब्द वन शब्द से किसके द्वारा ज्ञान के द्वारा मतलब पहले ज्ञान वो ज्ञान के द्वारा ज्ञान को कहेगा सत्य से लक्षण तो उपाय को कहेगा यहाँ पर वय शब्द से ज्ञान के रूप द्वारा उपाय विशेष विवक्षित है लगा? अब ऊपर जो था ना विद्वान तो विश्वानी का क्या हो गया बोलो उपाय उपाय विशेष अर्थ हो गया ना उपाय शब्द पुल्ली में तो आगे देखेंगे पंक्ति सर्वान तटर अधिकार अनुगुणान चतुर्विध पुरुषार्थो उपायन उपायन तो वायुनानी करके क्या हो गया उपाय अब उपाय शब्द पुल्लिंग है दुटिया बहुवचन का रूप है उपायन उपाय शब्द पुल्लिंग है इसलिए विश्वाणी कर दिया सरवानिंग था उसका विशेषण होने से विश्वाणी था न्या हो गया सरवान सरवान उपायन तत्त अधिकारानुणान तत्त मतलब पूर्व मनुष्यों के अधिकार के अनुरूप तत्त अधिकारिकार आइये धामे धामे इकार चाहिए इकार बना दिया है ना हृ चाहिए मतलब उन उन मनुष्यों के अधिकार के अनुसार उन उन मनुष्यों के अधिकार के अनुसार चारों प्रकार के पुरुषार्थ के उपायों को विश्वानी है ना तो विश्वाणी का अर्थ होगा सर्वान से क्या लेंगे चारों प्रकार के पुरुषार्थ चारों प्रकार के पुरुषार्थ के उपाय है ना क्या सर्वान का समझ लेना और उन उन मनुष्यों के अधिकार के अनुसार सभी लग जाएगा अधिकार के अनुसार उपाय भी अलग अलग हो जाएगा क्योंकि ध्यान देना की हर व्यक्ति एक, किसी एक एक ही पुरुषार्थ का अधिकारी है क्या नहीं, एक ही पुरुषार्थ के अधिकारी हर व्यक्ति नहीं है ने. तो उनके उपाय भी क्या हो जाएंगे चलो जो मुमुक्शु है तो के लिए भी एक जैसे नहीं है क्योंकि कोई ज्ञान योग में लगेगा, कोई भक्ति योग में कोई कर्म योग में है ना तो उन मनुष्यों के अधिकार के अनुरूप चारो प्रकार के पुरुषार्थ के उपाय को यथावत जानने वाले यथावत ठीक से जानने वाले आप अब अपमान असमान आसमान अभी कि हम अज्ञानियों को ले जा सकते हो हमसे अर्चिरा हम प्राप्ति कर लगाइए उन मनुष्यों के या भिन्न भिन्न मनुष्यों के अधिकार के अनुरूप तत्तर है ना भिन्न भिन्न मनुष्यों के अधिकार के अनुरूप चारो प्रकार के पुरुषार्थ के उपायों को ठीक से जानने वाले आप हम अज्ञानी को अर्चिरादी मार्ग की प्राप्ति करा सकते हो इति भाववा यह भाव हो गया हम्म जी अब लगाइए ऐसा तो झुहराणम लगाइए यहाँ पर तो बंधनात्मक अचिंत प्रकार कौटिल वर्तया वाद मानव इत्यथा वाद मानव कर अवरोधक अथवा प्रतिबंधक वाद का क्या है अब बंधनात्मक तया बंधन कारक होने से बंधन कारक होने के कारण बंधनात्मक बंधन दिया। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बंधन कारक होने से या प्रतिबंध कारक होने से क्या होगा प्रतिबंध कारक कौन है यहाँ पर जुराणम एना एना कर्थ क्या है पाप।, पाप तो भगवत प्राप्ति का प्रतिबंध क्या है तो बंधनात्मक क्या अर्थ है कि बंधन कारक या प्रतिबंधकारक होने से भगवत प्राप्ति का प्रतिबंध कौन करता है तो बंधनात्मक प्रया करते प्रतिबंध कारक होने के कारण मानव मतलब प्रतिबंधक प्रतिबंध कारक होने के कारण पर क्या तो हुआ और क्या प्रतिबंधक है ना तो ये बंधन कारक होने से प्रतिबंधक या प्रतिबंध कारक होने से प्रतिबंधक तो ना मतलब बंधन कारक क्या है कि संसार में बंधन कौन करता है कर्म है तो बंधन कारक होने से क्या ये बन रहा है बंधन कारक होने से प्रतिबंधक बन, बन रहा है किसका प्रतिबंधक भगवत प्राप्ति का भगवत प्राप्ति का प्रतिबंधक क्यों बन रहा है क्योंकि ये बंधन है कर्म का कैसे तो ये बंधन कारक होने से प्रतिबंधक क्या होगा बंधन कारक होने से वह मतलब अथवा अचिंत्य प्रकार कौटिल वतया बाद अचिंत्य प्रकार कौटिल वत्या का अर्थ है की अत्यंत वंचना कारक होने से अत्यंत वंचनाकार हाँ वंचना समझते हैं खरी अत्यंत वंचना कारक होने से मतलब सुख के बहाने महान दुख को प्रदान करने वाले हैं कौन काम कर्म. कर्म है ना जो अपने कर्म है वो क्या है कि सुख के बहाने महान दुख को प्रदान देने वाले हैं जितने भी सांसारिक सुख हैं सब में दुख मिश्रित है तब में दुख है? <laughs> हाँ, दुख दुख है के के मतलब मिश्रण से परिणाम सांसारिक सुख नहीं हो सकता है दुबारे हुआ है मिलता है में दुख ही होता है हुआ मिलता में होता, होता लगाइए तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अत्यंत वंचना कारक होने के कारण प्रतिबंधक <laughs> वंचना कारक कैसे है पाप है क्योंकि सुख के बांधे दे दे दे देते क्या है दुख, दुख। एना कर तो एक कर्म कैसे वंदन ये कर्म किस प्रकार से वंचना करते हैं कि सुख के बाने क्या देते हैं अत्यंत सुख के बहाने अत्यंत दुख होने देने का कारण वंचना कारक कहे जाते कि वंचना कारक होने अत्यंत वंचना कारक होने से प्रतिबंधक यहाँ जो भगवत प्राप्ति के प्रतिबंधक थे प्रतिबंधक तो अनादिकाल से संचित है ना बताइव और जो मतलब भगवत प्राप्ति के अंगरूप रूप कर्मे है ब्रह्म विद्या के अंगरूप रूप कर्म है तो उनसे तो क्या निष्कार तो तो से तो प्रतिबंधा कौन बचे वनादिकल से संचित पूर्ण पाप रूप कर ना। ना। संचित चले आ रहे हैं लगेगा तेना कर तो क्या किया था हाँ पाप पाप पूर्ण दोनों का बोधक था ना पाप लगाइए तो अकृत करण कृत्या करण आदि रूपम जैसे कि निषि कर्मों के करने से फाप होता है वैसे कर्मों के करने भीत कर्मोज को भूलना नहीं चाहिए भीत कर्मों के न करने से भी फाफ होता है लोग आलस आलस्य पड़े रहते हैं वो भी अच्छी बात नहीं है है ना एक एक श्वास जो है ना गिन करके मिला है एक एक श्वास का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए एक पैकेट का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए सबको काम में लगाना चाहिए शरीर पता नहीं कब विनष्ट हो जाएगा मिट्टी मिलने वाला है इसको खूब कसनी कसनी चाहिए खूब काम लेना चाहिए इससे आराम नहीं देना चाहिए शरीर को कभी भी एक क्षण भी आराम नहीं देना चाहिए बड़े बड़े साधु महात्मा हुए हैं एक क्षण भी शरीर को आराम नहीं देते कर्मयोगी भी आराम नहीं देता है मृत्यु मिलना ये क्या इसको संभालना इसीलिए आगे देखेंगे है पाप अकृत करण अकरण आदि रूपम अकृत करण करते है निषिद्ध को करना निषिध को करना और कृत्य का क्या हुआ विहित को ना करना तो मतलब क्यों कहा कि ध्यान देना कि निषि को करने से पाप होता है ना अकृत को करने से पाप होता है इसलिए करण रूप दिया और क्या है कि को ना करने से पाप होता है इसलिए पाप को आकरण रूप के दिया तो ऐसा लगाना की विजिद्ध को करने से तथा विहिद को न करने से होने वाला कैसा आपके अनुभव आदि का प्रतिबंधक आपके मतलब तो भगवान भगवत अनुभव क्या भगवत अनुभव का प्रतिबंधक इनके कारण क्या होता है भगवान का ये अनुभव हो पाता है इस संसार में एक मिनट यहाँ पर तो भगवान का अनुभव नहीं हो पा रहा है और आदि से क्या है कि प्रतिबंधक के कारण हम आजीरादी से जाकर के कृपा विभूति मन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं यदि यहाँ का अनुभव ले लेना आदि से कृपा विभूति जाकर भगवत धाम का अनुभव ले लेना है ना अनुभव में तो अंतर है न अच्छा यहाँ देव उपाधि से अनुभव है वहाँ जो उसके नुभव है तो अलग था नहीं नहीं परमात्मा का अनुभव देखना यहाँ पर देव उपाधि है ना तो देव उपाधि के रहते ये यहाँ पर अनुभव जो है कर्ण सापेक्ष है, है और वहाँ का अनुभव कैसा है कर्ण निपेक्षर है और यहाँ पर जो अनुभव होता है परमात्मा का वो प्रातःकालीन सूर्य के समान है और वहाँ जो अनुभव होता है वो मध्यान्हीन सूर्य के समान है मतलब क्या है कि यहाँ पर देववाधी लगी हुई है प्रारंभ कर्म लगा हुआ है तो कभी प्रार्भानुसारिक्षि भी, भी हो सकता है ये सब हो सकता है यहाँ पर हैं वहाँ कुछ ऐसा नहीं दृष्टि तो से मतलब प्रहताकालीन सूर्य का प्रकाश अल्प है मध्यान्हीन सूर्य की अपेक्षा दृष्टि से हम उदाहरण दिया है यहाँ पर ऐसा दृष्टि दिया है कि बीत निषि को करना तथा बीत को न करने से होने वाला आपके अनुभव आदि के प्रतिबंधक पाप को है ना पाप को प्रतिबंधक कौन हाँ अस्मत, अस्मत तो मतलब हमसे है ना नोधि कर पृथक करो बिनाश हमसे पृथक कर दो मतलब विनष्ट कर दो हमसे अलग कर दो उसको तो। तो से तो तो फिर पंचमी कर दिया है पंचमांत से न न यहाँ पर अस्मत तो प्रातपदिक है ना अस्मतपी है पंचमी में हो जाएगा हमने शब्द जब कक्षा सातवी में पढ़ता था शब्द के याद के याद रूप किए थे अब चाहे भूल गए हो तो बहुत तो अच्छे याद थे और पांच लकार में पढ़ धातु रूप याद किए थे, <laughs> <laughs> थे तब तो याद किया था हमने ज्यादा नहीं चालीस से ज्यादा चालीस हो गया होगा चालीस लगभग हुआ होगा चलो आगे देखना चालीस लगभग आगे देखना तो लग जाएगा अब अभीष्ट अभिष्ट साधिका प्रपत्ति विधानम अभिष्ट को सिद्ध करने वाली कौन है प्रपत्ति प्रपत्ति अभिष्ट को सिद्ध करने वाली वो का प्रकरण इसलिए यहाँ पर अभिष्ट का है मोक्ष नाम मोक्ष जिसके लिए प्रपत्ति की जाए वही फल उससे मिलता है तो यहाँ प्रसंग ऐसा है भूष्ठाम थे न मुक्ति में विधे तो यहाँ पर क्या है कि का बार मतलब आपको आपको बारंबार नमस्कार बचन कहते हैं आपको बारंबार नमस्कार बचन कहते हैं तो बारंबार नमस्कार बचन कहते हैं तो इसके लिए बताते हैं अनंत गति तो ये है ना अकिनचनो अन्य गति क्या है बोलो न धर्मी न चाहु वेदी ना भक्ति मान स्वच्छर अचिंचनो आनंद गति ही बोलो आगे याद है पाठ नहीं होता हो नहीं नहीं, बैठना चाहिए तो बै... तो पाता है इस पढ़ाई के कारण तो कोई बात नहीं शाम को नहीं होता है आरती टाइम होता, होता है ना छह बजे करीब होता है अच्छा तो शाम को हमेशा थोड़ा यहाँ से जाते हो तो कर लिया अकिनोति शरण्यम मूलम शरण प्रपदे कि मैं गति आपको नमस्कार करता हूँ अनंत आलवंदार स्त्रोत्र यामुनाचार्य जी का लिखा हुआ है शेष उसी को पाठ करके देखो उसका साब देखिए यहाँ पर हम क्या कहना चाहते है की बारंबार आपको नमस्कार वचन कहते हैं ना तो अनन्न्य गति इसके द्वारा कौन सा गुण कहा गया है अन्य गति अकिन के द्वारा कौन सा गुण कहा जाएगा अकिचन अन्य गति तो? इत्यादि के द्वारा कहे गए गुणों की आवृत्ति से आवृतिता है ना हुँ. गुणों की आवृत्ति से मतलब ऐसा समझो की मैं अन्य गति आपको नमस्कार करता हूँ मैं अकिन आपको नमस्कार करता हूँ पते हूँ मैं मैं अनदति आपको नमस्कार करता हूँ मैं अकिंचन आपको नमस्कार करता हूँ मैं दीनहीन आपको नमस्कार करता हूँ मैं दास नमस्कार करता हूँ ऐसा मतलब इत्यादि से कहे गए गुणों की आवृत्ति से भूयसी नव उक्तिम ते में कि बार बार आपको नमस्कार वचन कहते हैं बार बार पाता ही हो मैं असिंचन नमस्कार करता हूँ अनंत गति नमस्कार करता हूँ तो असिंचन अनंत गति ये गुण अच्छा और देखना व्यक्तियों ही बहुलम अनुशिष्ट तो इसको यहाँ देखना रंगाचार्य भाष में आइए थोड़ा यहाँ मिल जाएगा आप खोज लेना यहाँ जहा वि दो सौ पैंतीस पेज पर देखना विधेम मिलेगा विधेयम का अर्थ है विध्यान विध धातु विधान करने अर्थ में है किस अर्थ में विध धातु ये तौदाधिकार विधेयक है तुदादी गण की विधातु है ये है और प्रार्थना में क्या लकार हो जाएगा लिंग लिंग लकार हो जाएगा ना तो इसे रूप क्या बनता है विद्याम क्या बनता है तो यहाँ पर जो आपका जो प्रत्यय होते हैं ना वो कहीं कहीं पर क्या होता है वेद में वो व्यत्य हो जाता है एक के स्थान पर तो दूसरा हो जाता है एक स्थान पर कहीं पर लटके स्थान में लुट हो जाएगा कहीं कुछ हो जाएगा तो वही व्यक्तियों ही बहुलम अनुशिष्टा कि वेद में व्यक्त बहुल से कहा गया है मतलब परिवर्तन का क्या है ये बहुल से कहा गया है इसलिए में दूसरा हाँ नहीं हाँ एक अर्थ में दूसरा भी हो जाएगा और एक के स्थान में दूसरा हो जाएगा तो यहाँ एक के स्थान में दूसरा हो गया बनना चाहिए क्या विद्युत में हो गया यहाँ पे धेम और बाकी प्रक्रिया देखोग तो मतलब क्या है की यहाँ पर परिवर्तन हो गया ना क्या बनना चाहिए विद से नहीं विदमहि था क्या है बनायाचार्य भाष में ध्यान बनना चाहिए लेकिन क्या बन गया विलेम तो यहाँ पर क्या है कि बहुल से परिवर्तन हो गया लकार में नहीं मतलब जो उसकी प्रक्रिया हुई ना प्रत्यय वगैरह में कुछ के स्थान पर कुछ हो गया व्यक्तियों बहुलम अनुशिष्टा यहाँ पर परिवर्तन बहुल से कहा जाता है अनुशिष्टा करते कहा जाता है चलिए नम उगते अनुवृत्ति हुआ कि नमस्कार बचन की अनुवृत्ति बार बार नमस्कार है तो अनुवृत्ति चलेगी ना वह मतलब अथवा नमस्कार बचन की अनुवृत्ति पहले नमस्कार बचन की अनुवृत्ति क्या थी गुरु की आवृत्ति थी मैं अकंचन नमस्कार, नमस्कार करता हूँ मैं आनंद गति नमस्कार करता हूँ अभ्य नमस्कार अथवा नमस्कार बचन की आवृत्ति नमस्कार बचन की क्या है आवृति मतलब गुणों के बिना ही नमह नमा भी कर सकते नारायण को नारायणा नवा नारायणा नमा ऐसा ही नमस्कार कर सकते जैसे देखना है नाथम प्रति नाथ थे म धातु है नाथ्रीचायाम मतलब क्या है कि नाथ से याचना करते हैं नाथ से क्या करते हैं नाथ से याचना करते हैं जिससे याचना की जाए वो क्या हो जाएगा नाथ वो तो क्या हो जाएगा नाथ तो नाथ से याचना करते हैं तो यहाँ पर देखना जो कर्म है ना नाथम तो यहाँ भी क्या है की याचनाथ में धातु है ना इसका क्या कहेंगे हम याच मतलब नाथ से याचना करते हैं तो जिससे याचना की जाए क्या कहेंगे नाथ मतलब याचना के कर्म से मतलब याचनी से मैं याचना करता हूँ क्या मतलब होगा याचनी से मैं याचना करता हूँ नहीं याचनी से याचना करता है प्रथम पूर्व है ना याचनी से याचना करता है और वहां पर नमा का क्या था नमस्कार करता हूँ नमस्कार करते है तो मतलब कहने का यह है कि जैसे याचते याचते बार बार कह सकते हैं ना तो वैसे वहां पर नमा नमा ऐसी आकृति समझ लेना इसको और समझाते हैं नम इति ही मुक्त लक्षण अपनी पुरुषा मोक्षिता ये महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म है तो वहां पर आया है ये जो मुक्त जो मुक्त लक्षण है न जो बहुत साझना करने वाले है बहुत ऊंची स्थिति वाले है वो नमा इत्योवादिना केवल नमह नमा इतना ही बोलते रहते हैं ऐसा भारत में है हैं जो बहुत ऊँची साधना करते हैं वो हमेशा नमह नमा यही उच्चारण करते रहते हैं भगवान के लिए यही बार बार नमा ही कहा गया यहाँ पर इति ही करते क्योंकि या इस प्रकार ही, ही करते हो गलना नमा इत्योवादिना नमा ऐसा ही बोलने वाले होते है मुक्त लक्षणा अपी कि इसका मतलब हुआ मुक्तों के लक्षण वाले पुरुष भी मुक्तों के लक्षण वाले मतलब मुक्तों के समान पुरुष भी मतलब मुक्तों के समान मतलब भी मुक्त नहीं हुए संसार में है ये तो मुक्तों के समान पुरुष भी नमा ऐसा ही कहने वाले हैं या मोक्ष धर्म में कहा गया है मतलब तो मुक्त इस प्रकार मुक्तों के लक्षण वाले पुरुष तो मोक्ष धर्म में कहे गए है कहा गह गए हैं वे क्या बोलते रहते हैं नमा संख्या जो है ना इसकी थोड़ी ठीक नहीं है इसकी संख्या कितना दे दिया है तीन सौ सैतीस और संख्या आप ऐसा कर लो संख्या तीन सौ सैतीस में चालीस है नहीं तीन सौ छत्तीस में चालीस है न तीन सौ छत्तीस चालीस यही संख्या मिली हमको छत्तीस में चालीसवा तीन सौ छत्तीस अध्याय में चालीसवा श्लोक है ये उसकी संख्या है चलिए अब कहते हैं मानस हो नमसो अभावे मानस और नमाकार हुआ नमस्कार है मानस और कायिक नमस्कार का अभाव होने पर भी कैसा कैसे नमस्कार का अभाव होने पर मानस और कायिक नमस्कार का अभाव होने पर भी दोनों प्रकार के नमस्कार का अभाव होने पर भी नमा शब्द के उच्चारण मात्र से प्रसन्न हो सकते हो प्रसन्न तो नहीं मतलब नवाक हाँ यह उच्च वाचि हुआ ना मानस और कायिक नमस्कार का अभाव होने पर भी नवा शब्द के उच्चारण मात्र से प्रसन्न हो सकते हो यह उक्ति शब्द का अभिप्राय है नवाम उक्ति शब्द बोला है ना हाँ थोड़ा नमा शब्द के मात्र के उच्चारण मात्र से प्रसन्न हो सकते हो ये उक्ति शब्द का अभिप्राय है एवं इस प्रकार परतत्व परतत्व कौन है परमात्मा हुँ? तद विभूति योग मतलब उनका विभूति रूप योग उनका विभूति योग, योग और तद उपासना और उनकी उपासना और उनकी उपासना तद विशेषण और उपासना के फल उपासना के हाँ उपासना का फल को संग्रह करके तब किसका किसका संग्रह करके का संग्रह और और उनकी विभूति योग का संग्रह और उनकी उपासना का संग्रह और उपासना के फल का संग्रह करके संहिता या संहिता पूर्ण होती है यह संहिता देखो सुनो परमात्मा की विभूति जो कहा गया ना ये सर्वान भूतानी सर्वाणु सभी प्राणी क्या है भगवान की विभूति ने दिया हाँ हाँ हाँ ना सब क्या हो गया उनका विभूति हो गया फिर भी हो तो योग योग से क्या है रूप ले एक पर तत्व तो उनकी विभूति योग उनकी उपासना और उनके और उनके फल का संग्रह करके यम संहिता समूह यह संहिता पूर्ण होती है यह संहिता पूर्ण होती है अब देखना यहाँ है व्यक्ता व्यक्त वाद्य नाम संहितांत व्याख्याम स्थम वाद्य वक्त प्रसादार्थ वैश्वामित्रो वे विश्वामित्रम वे वेदानित विद्वत वे छात्र प्रीरते वेकटेश व्याख्याकार का नाम क्या है वेंकटनाथ क्या नाम है वेंकटनाथ वेदांक है वेदांताचार और वेदांति है तो वेदांक उपाधि ज्यादा प्रसिद्ध उपाधि नाम है वेदांत और का नाम क्या है इनका वेंकटनाथ देंक, नाम है और छंद बनाने के लिए वेंकटेश कर दिया उन्होंने नाम वेंकटनाथ है लोग कहते हैं कैसे पढ़ेंगे सुविधा नहीं होगी अब अगुंच वृत्ति करके कैसे सब कुछ कर लिया उन्होंने तपस्या से सब होता है बिना त्याग तब से जो विद्या अर्जित की जाती है वो व्यक्ति को भोगों में लगाती है भगवत प्राप्ति भी और साधन में नहीं लगाएगी निवृति पत्र नहीं ले जाएगी तब से विद्या अर्जित करनी चाहिए कष्ट कहीं तो ये वेंकटनाथ इनका नाम है और वैश्वामित्र लिखा है ना तो देखिये विश्वामित्र के कुल में हुए हैं इसलिए इनका नाम है वैश्वामित्र ये कुल नाम है वैश्वामित्र का कुल नाम है कुल का सूचक है सब इनका जैसे भार्गव कहते हैं ना तो प्रभु के कुल ये भार्गव उनका कुल नाम है भारद्वाजिष्य सभी कौशिक ये सभी कुल नाम है लोगों के कौशिक अब अलग अलग अलग नहीं नहीं तो नहीं कौन से कोई वो है हैं लेकिन तो अलग भी अलग अलग, अलग, अलग अलग भी हो सकते हैं नहीं का नाम का को कोई उनसे भिन्न नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते हैं चलिए और ये क्या है तो विश्वामित्र शब्द कैसे विश्वामित्र के कुल में उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे विश्वामित्र और समाज देखना ये देखना जो दोस्त का जिसको क्या कहेंगे सखा का वाचक मित्र शब्द ना सुन सखा का वाचक मित्र शब्द और सूर्य का वाचक मित्र शब्द पुल्लिंग है सूर्य का वाचक मित्र शब्द पुल्लिंग है और सखा का वाचक मित्र शब्द नपुंसक लिंग है तो विश्व से मित्र विश्व यहाँ पर मित्राचार्य सौ मित्राचार्य सौ इस सूत्र के द्वारा क्या होता है ऋषि वाचक मित्र पद परे रहने पर वीर हो जाता है तो विश्व को विश्वा बन जाता है विश्व मित्रम हमने क्या सूत्र बोला मित्र चरसो मित्र चरसो भी पाणी सूत्र है, इसे हो जाता है तो विश्वामित्र बन जाता है और अब जब और ये तो ये जब ऋषि का वाचक है और ये विश्व मित्रम जो है ना अच्छा ये वेदांत सिख ने अपने लिए लिखा इसलिए यहाँ पर विश्व हाँ, तो मित्र ने हाँ अपने लिए लिखा है तो लगाइए की वैश्वामित्र विश्व के मित्र वेंकटनाथ ने वेंकट क्या थे वेंकट नाथ ये जो है ना, क्या है कि व्याख्याम व्याख्या को विस्तार से लिखा व्याख्या को क्यों लिखा तो तो कहते छात्र विद्वानों और छात्रों की प्रसन्नता के लिए ये व्याख्या ऐसी महत्वपूर्ण है कि विद्वान भी प्रसन्न होंगे और छात्र भी हाँ तो एक तो ये हो गया की विद्वान विद्वांस छात्रास्वन्द समाज है न्या छात्राच क्या बन जाएगा विद्वत छात्रा तेसाम प्रीत अच्छा दूसरा ऐसा समास करते हैं व्याख्याकार इसमें किया है इस व्याख्या मेरे पास है दूसरा समाज ऐसे इसमें किया है कर्मधारे भी किया है कि की सबसे क्या बनता है भूभूषण में सऊ की विद्वानसा अमी छात्रा मतलब विद्वान अमी है।, है और जो विद्वान है वही क्या है छात्रा तो इसका उस, उस उन्होंने तात्पर्य बताया है कि विद्वान भी यदि पढ़ता हो तो शिष्य भाव रख करके छात्र भाव रख करके ही आचार्य से पढ़ेगा तब विद्या आएगी नहीं तो नहीं आएगी इसको सूचित करने के लिए वो ऐसा कहते हैं अन्य विद्या अन्य के, के अन्य विद्या के, के नहीं, नहीं अन्य विद्या के विद्वान है अच्छा ये मतलब है हाँ तो ये हुआ की वैश्वामित्र विश्वामित्र वैश्वामित्र विश्व के मित्र वेंकटनाथ ने विद्वत छात्र की प्रसन्नता के लिए इस व्याख्या को लिखा है ना और कैसे वाजी वक्त्र प्रसादात मतलब वाजी होता है यहाँ पर समझना वाजिना वक्रम यु वक्रम ये वाजी मतलब अश्व घोड़ा घोड़े के मुख के समान मुख है जिसका उसी अनुप्रह में लिखा है हय गिरु भगवान हय गिरु भगवान है ना उनके हय के समान अश्व के समान गिरिवा है तो विद्या के अधिष्ठाता देवता हय गिरु भगवान है उनके अनुग्रह से उनकी आराधना से विद्या प्राप्त होती है हाँ तो ये उनके है गिरु भगवान के अनुग्रह से लिखा है तो विद्या के निष्ठाता देता है ये सरस्वती विद्या की निष्ठाता है ना वेद तो को बताया तो नस्ते हाँ हाँ वेदों को वेदों का उद्धार किया पर उनकी आराधना विद्या प्राप्ति के लिए की जाती है लोग अनुष्ठान करते हैं विद्या प्राप्ति के लिए है गिरु भगवान की हे गुरुत्र का लोकपाठ करते हैं उसका गिरवधान अनुष्ठान भी करते हैं, में हैं। अच्छा वो आकृति है, वैसे? वैसे, है हैं ही वैसे हाँ हाँ और ये रामानु स्वामी को शारदा पीठ में ऐसा कहते हैं वो शारदा देवी ने उनको हेगुरु भगवान दिए थे तो हेगुरु रामानु स्वामी के द्वारा सेवित यहाँ है मैसूर में परकाल मठ में विराजमान है हेगुरु भगवान हाँ बिग्रह तो उनको सरस्वती देवी ने दिया था ऐसा कहते हैं तो हैना भी, भी लोग करते हैं हम दो वहाँ श्रीलंगम गए थे वहाँ गरुड़ की भी लोग आराधना करते हैं भी है सारे है। हाँ इनका वेदान सिख स्वामी का प्रसिद्ध है, है, है और वहाँ गरुड़ की भी आराधना करते हैं गरुड़ भगवान का बड़ा मंदिर है श्रीलंगम में तो सुदर्शन चक्र की भी आराधना करते हैं सुदर्शन स्त्रोत्र का भी लोग अनुष्ठान हाँ वह गरुड़ गोविंद है भगवान के गरुड़ गोविंद है यहाँ कितना गरुड़ गोविंद के एक बार हम हम गए थे हम परम मंजिल सब लोग पैदल गए थे वहाँ ब्रज में तो वहाँ कहते उस दिन पूरा सर्वांग दर्शन होता है तो हम लोग जब गए थे तो अच्छे से अच्छे से दिया नहीं थे लेकिन वो सब दर्शन हो गया सर्वांग दर्शन का साथ दिया एक दिन गए पैदल गए थे वृंदावन से परमंजी हम एक मास में और पैदल गए वो गा गा। तो वो भी दर्शन किया जाता तो वो करू भगवान ऐसा तो भय गिरु की कृपा से लिखा है ऐसा इन्होंने बताया प्रसाद का अनुग्रह और वाजी नाम संहिताते अभी ये भी दिल जाती है क्या वो